रोम सत्रहवा पाठ प्रेमचंद से भेंट मुझे घनी और बड़ी-बड़ी सिर पर गांधी टोपी से दोनों तरफ और गर्दन पर निकले हुए बाल आंखों में अनुभव की चमक इन तीन चीजों का मुझ पर विशेष प्रभाव पड़ा जब अक्टूबर 1931 में लखनऊ में प्रेमचंद से भेंट हुई मैं एकदम अज्ञात और अपरिचित वो एक सुविख्यात लेखक सुबह के दस बजे होंगे छुट्टी का दिन था वे फर्श पर बैठे लिख रहे थे पड़ोस के एक लड़के की मदद से मैं ठीक उसी कमरे के दरवाजे पर पहुंचा था जिसमें बैठकर वो लिखा करते थे परिचय हुआ मैंने कहा मैं जल्दी में नहीं हूं आप जो लिख रहे हैं पूरा कर सकते हैं फिर मजे से बातें होंगी उन्होंने कलम उठाकर फिर लिखना शुरू कर दिया थोड़ा रुक बोले मैं खुद यही कहने वाला था कि एक जगह ऐसी भी आती है जहां कलम रोकना कठिन हो जाता है। वे लिखते रहे मैं बैठा देखता रहा आप चाहें तो कुछ पढ़ सकते हैं कुछ क्षणों बाद उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा मैं मजे में हूं मैंने कहा, वे इस तरह लिख रहे थे जैसे कोई अज्ञात शक्ति स्वयं उनकी लेखनी को आगे बढ़ा रही हो जब घड़ी की सुई 12 पर पहुंची तो उन्होंने कलम रख दी और कहकह लगाकर बोले लिखना भी बड़ी तपस्या चाहता है तो आप छुट्टी के दिन भी लिखते हैं छुट्टी के दिन ज्यादा लिखता हूं और दिन दफ्तर में अनेक काम होते हैं छुट्टी का दिन आता है खासतौर पर अपने काम करने के लिए रुके हुए काम को पूरा करने के लिए क्या मैं पूछ सकता हूं कि लेखक क्यों लिखता है लेखक तो इसलिए लिखता है कि लिखे बिना रह नहीं सकता अपनी बात कहूं तो सबसे पहले यही साफ करना होगा कि कहानी के लिए अनुभव का होना सबसे जरूरी है मेरा मतलब है कि मैं किसी न किसी सच्चाई को व्यक्त करना चाहता हूं अपनी हर कहानी में भोजन के बाद मैंने जाने के लिए आज्ञा मांगी तो वे कह कहा लगाकर बोले आपका पूरा परिचय तो मिला ही नहीं मैं असम बंगाल की यात्रा के बाद बनारस से होकर यहां आया हूं असम बंगाल किस सिलसिले में गए थे ग्राम गीतों की तलाश में ये अच्छा और जरूरी काम है तो आज्ञा दीजिए मुझे गाड़ी पकड़नी है अपने गाँव पहुंचने की जल्दी में हूँ कोई दो साल बाद घर जा रहा हूं चलिए जाकर गाड़ी पकड़िए मजे से उन्होंने कह कहा लगाया पर एक बात तो रह गई हंस के लिए कुछ लिखिए हंस के लिए बनारस में एक लेख दे आया हूं असमी गीतों पर है क्या जी नहीं पंजाबी गीतों पर डरते डरते लिखा था यह मेरा पहला लेख है मैं देख लूंगा उन्होंने हंस कहा और भी लिखिए मैं उनसे आज्ञा लेकर चला आया उनके कहकहू में मेरे लिए उनका आशीर्वाद है इसका मुझे विश्वास हो गया था